संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व अर्जुन के साथ अश्वस्थामा और कर्ण का युद्ध तथा उनकी पराजय मैसम जी कहते हैं तदनंतर अश्वस्थामा ने अर्जुन के ऊपर धावा किया जैसे मेघ पानी बरसाता है उसी प्रकार उसके धनुष से बाणों की वृष्टि होने लगी उसका वेग वायु के समान प्रचंड था तो भी अर्जुन ने सामना करके उसे रोक दिया और उसके घुड़ों को अपने बाणों से मार कर कर दिया घायल हो जाने के कारण उन्हें दिशा का भान न रहा महाबली अश्वस्थामा ने भी अर्जुन की जरा सी असावधानी देख एक बाढ़ मारा और उसके धनुष की प्रतंसा काट डाली उसके इस अलौकिक कर्म को देखकर देवताओं ने प्रशंसा की और द्रोण भीष्म कर्ण तथा कृपाचार्य में भी साधुवाद दिया तत्पश्चात अश्वस्थामा ने अपना श्रेष्ठ धनुष तान कर अर्जुन की छाती में कई बाण मारे अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसने गांडी को बलपूर्वक झुकाकर तुरंत ही उस पर नई प्रत्यंता चढ़ा दी फिर इन दोनों में रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया दोनों ही सूरवीर थे इसलिए अपने सर्पाकार प्रज्वलित बाणों से वे एक दूसरे पर चोट करने लगे महात्मा अर्जुन के पास दो दिव्य तर्कस थे जिसमें कभी बाणों की कमी नहीं होती थी इसलिए वह युद्ध में पर्वत के समान अचल था इधर अस्वस्थामा जल्दी जल्दी प्रहार कर रहा था इसलिए उसके बाण समाप्त हो गए अतः उसकी अपेक्षा अर्जुन का जोर अधिक रहा यह देखकर कर्ण ने अपने धनुष की तंकार की उसकी आवाज सुनकर अर्जुन ने जब उधर देखा तो कर्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी देखते ही अर्जुन क्रोध में भर गया और कर्ण को मार डालने की इच्छा से आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगा फिर अस्वस्थामा को छोड़कर उसने सहसा कर्ण पर धावा किया और निकट जाकर कहा कर्ण तू सभा में जो बहुत डीं खागता था कि युद्ध में मेरे समान कोई है ही नहीं उसे सत्य करके दिखाने का आज यह अवसर प्राप्त हुआ है मुझसे मुकाबला हुए बिना ही जो तू तो बड़ी बड़ी बातें बना चुका है आज इन कौरवों के बीच में मेरे साथ युद्ध करके उसको सत्य सिद्ध कर याद है सभा के बीच में दुष्ट लोग द्रौपदी को कष्ट पहुंचा रहे थे और तू तमाशा देख रहा था आज उस अन्याय का फल भोग इन दोनों धर्म के बंधन में बंधे रहने के कारण मैंने सब कुछ सहन कर लिया था किंतु आज उस क्रोध का पल इस युद्ध में मेरी विजय के रूप में तू देख कर्ण ने कहा अर्जुन तू जो कहता है उसे करके दिखा बातें बहुत बढ़ कर बनाता है पर काम जो तूने किया है वह किसी से छिपा नहीं है पहले जो कुछ तूने सहन किया है उसमें तेरी असमर्थता ही कारण थी हाँ आज से यदि देखूंगा तो तेरा पराक्रम भी मान लूंगा और मुझसे लड़ने की जो तेरी इच्छा है यह तो अभी अभी हुई है पुरानी नहीं जान पड़ती अच्छा आज तू मेरे साथ युद्ध कर और मेरा बल भी दे अर्जुन ने कहा राधा पुत्र अभी थोड़ी ही देर हुई तू मेरे सामने युद्ध से भाग गया था इसीलिए तेरी जान बच गई, केवल तेरा छोटा भाई ही मारा गया भला तेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य होगा जो अपने भाई को मरवा कर युद्ध छोड़कर भाग भी जाए और सत्पुरुषों के बीच खड़ा होकर ऐसी बातें भी बनावे ऐसा कहकर अर्जुन कर्ण के ऊपर कमच को भी कर्ण के ऊपर कवच को भी छिन्न भिन्न कर देने वाले बाणों का प्रहार करने लगा कर्ण भी बाणों की वृष्टि करता हुआ मुकाबले में डट गया। अर्जुन पृथक पृथक बाढ़ के घोड़ों को बिंद डाला उसका हस्तत्राण काट दिया और भाथे लटकाने की रस्सी भी काट डाली तब कर्ण ने भी तरकत से तीर निकाले और अर्जुन के हाथों को बिंध दिया इससे उसकी बंधी हुई मुठ्ठी खुल गई तत्पश्चात महाबाहु अर्जुन ने कर्ण के धनुष को काट दिया धनुष कट जाने पर उसने शक्ति का प्रहार किया किंतु अर्जुन ने बाणों से उससे भी टुकड़े टुकड़े कर दिए यदि कर्ण के अनुगामी योद्धाओं ने एक साथ अर्जुन पर आक्रमण किया परंतु गांडी से छूटे हुए बाणों द्वारा वे सब के सब यमलोक के अतिथि हो गए इसके बाद अर्जुन ने कान तक धनुष खींच कई तीखे बाणों से कर्ण के घोड़ों को बिंद डाला घायल हुए घोड़े पृथ्वी पर गिर मर गए फिर अर्जुन ने एक तेजस्वी बाढ़ कर्ण की छाती में मारा वह बाढ़ कवच को भेज कर उसके शरीर में घुस गया कर्ण बेहोश हो गया उसके आँखों के सामने अंधेरा छा गया भीतर ही भीतर पीड़ा सहता हुआ वह युद्ध छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भाग गया महारथी अर्जुन तथा उत्तर उच्च स्वर से गर्जना करने लगे